अवश्य बतलावे क्योंकि भूया कथय तृप्त रही श्रणमतो ना मृतम आपके मुख से जो दिव्य गीता का उपदेशा मृत झर रहा है मिश्रित हो रहा है अर्जुन कहते उसका पान करते करते भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है और अधिक पिपाशा बढ़ती चली जा रही है भगवान ने यहाँ हंत शब्द से प्रवचन आरंभ किया हंत के कई अर्थ होते हैं यहाँ हंत का अर्थ है अत्यंत आह्लाद में भगवान हंत का उच्चारण कर रहे हैं माने भगवान अर्जुन पर अत्यंत द्रवित होकर के कर रहे हैं हंत से कथे श्यामी हंत का हे मेरे प्यारे अर्जुन मैं अपनी आत्म विभूतियों का तुम्हें वर्णन कर रहा हूँ तुमने कहा विस्तार पूर्वक बताओ तो अंत तो मैं खुद ही नहीं जानता हूँ तो मैं क्या बताऊंगा फिर भी कुछ शाखा चंद्र न्याय से मैं अपनी विभूतियों का संकेत कर रहा हूँ अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता शयस्थित अहमादिश मध्य भूता नाम च हे अर्जुन संपूर्ण प्राणियों का अंतर्यामी आत्मा में ही हूँ संपूर्ण प्राणियों का आदि भी मैं हूँ मध्य भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ वादस आदित्यों में मैं विष्णु हूँ और प्रकाशमान तत्वों में मैं सूर्य हूं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 इससे महाराज जी एक बात स्पष्ट हो गई कि परीक्षा लेने के लिए ऋषियों ने जो भ्रगु जी को नियुक्त किया इसलिए क्यों को तो भगवत रूप ही है भगवान की छाती में लात भी भगवान ही मार सकते हैं दूसरा नहीं मार सकता है इसलिए ब्रह्मषिणाम भ्रगु राम ब्रह्मषियों में मैं भ्रगु हू श्री जानकी नाथ भगवान की जय श्री ब्रह्मषिण भ्रृगुराह गिरामस्मेकम्क्षर वाणियों में एकाक्षर प्रणव में हूँ और यज्ञो में जप यज्ञ मैं ही हूँ यज्ञा जप यज्ञों में आवराण हिमालवरो में मैं हिमालय हूँ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 किंतु जप यज्ञ में दोष बनने की संभावना बहुत कम होती है हाँ बस इतना ही है व्यग्र चित्तो हतो जपा व्यग्र चित्त होकर जप करने से जब का फल पूरा प्राप्त नहीं होता व्यग्र चित्तो हतो जपा इसलिए अव्यग्र चित्त होकर के जपना चाहिए व्यग्र चित्त जानते हैं माला जप रहे हैं और तो कहीं जाना है देर हो गई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 कार्य पूर्ण कर दिया हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं अखिल भारतीय है। श्री पंच दिगम्बर अनि अखाड़े के अखिल भारतीय श्री महंत श्री कृष्णदास जी महाराज नगरिया वाले महाराज जी जो हमारे हाँ हाँ आ जाए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 उपांश जब उसको कहते हैं जहां होठ न हिलें जहां होठ न हिलें उसे उपांश जब कहा जाए होठ धीरे धीरे हिलें उच्चारण स्पष्ट न हो पर भीतर जिह हिल रही है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 इसलिए जब यज्ञ को भगवान ने अपना स्वरूप बताया श्री मलुकदास जी ने एक साखी में कहा जब के संबंध में सुमिरण ऐसा की दिए दूजा लख न कोई, फरकत देखिए प्रेम राखिए गोए पता चल जाएगा कि महात्मा बहुत भजन करता है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 और देवर्षियों में मैं श्री नारद हूँ गंधर्वों में मैं चित्रथ हूँ और सिद्धों में कपिल महर्षि मैं ही हूँ अश्वों में अश्व में हूं। और हाथियों में गजेंद्रों में मैं ऐरावत हाथी हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ यहाँ नारा नाम से नाराधिपम इसलिए कहा क्योंकि राजा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 संपूर्ण प्रह्लाद चरित्र को उठाकर देख लीजिए प्रह्लाद जी पर जितने अत्याचार हुए उतना अत्याचार आज तक किसी भक्त पर नहीं हुआ लेकिन किस कहीं भी प्रह्लाद जी के पूरे चरित्र में त्राहीमाम रक्षमाम पाहीमाम नहीं है विष्णु पुराण को देख लें भागवत जी को देख लें कहीं अपनी रक्षा की प्रार्थना प्रह्लाद जी नहीं करते कितने उच्चकूट के निष्काम भक्त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 मेरे में कामनाओं का बीज ही अंकुरित न हो यह कृपा पूर्वक हमें दे दीजिए ऐसे निष्काम भक्त हैं ऐसी निष्काम भक्ति को प्रकट करने के लिए मानो भगवान ही प्रहलाद के रूप में आए और वैसे भी स्पष्ट है प्रहलाद जी सनकाधिकों के अवतार हैं और चौबीस अवतारों में शनकाविकों का स्मरण किया जाता है इसलिए प्रहलादी दैत्या नाम मैं दैत्यो में मैं प्रहलाद हूँ और दैतियों में प्रहलाद मेरा स्वरूप है मैं साक्षात काल भी हूँ गणना करने वालों में मैं काल हूँ पशुओं में मैं मृगराज हूं पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ और पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ शस्त्रधारियों में मैं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 और जितनी विद्याएं हैं उनमें मैं अध्यात्म विद्या हूं, तत्व के निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद ही मैं ही हूं, अक्षरों में आकार में हूं और समास में द्वंद समास में हूँ और मैं ही अक्षय काल हूं और मैं ही भरण पोषण करने वाला विश्व का मैं ही हूं, सबको काल कवलित करने वाला मृत्यु ही मैं ही हूँ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 ऐसा भाव यदि हमारे चित्र में बन जाए तो फिर किसी भी प्राणी के प्रति देश नहीं होगा किसी के प्रति मास्क नहीं होगी होगा, किसी के प्रभाव को किसी की बढ़ती महिमा को देख करके हमारे चित्र में ईर्ष्या का जो दुष्ट भाव है वह उत्पन्न नहीं होगा हमारे पूज्य महाराज जी में ये विशेषता थी किसी अत्यधिक निन्द व्यक्ति की भी निा भी करते तो थे ही नहीं सुनते भी नहीं थे और उस व्यक्ति की भी चर्चा उनके सामने कोई करे तो उसमें भी किसने किसी विशिष्ट गुण का भी स्मरण करके कहते इस प्रकार का ये विशेषता होना ये तो भगवान की ही है हम उसको नमस्कार करते हैं कि सहज ही कह देते दे थे हम उसको वंदन करते है हम उसको नमस्कार करते है जैसे उनमें दोस्तों किसी का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 इस नाम लेखन से हनुमान जी प्रसन्न हो न मे लिखते हैं। कहीं लिखते हैं श्री रामार्पण मस्तु कहीं लिखते हैं श्री हनुमान अर्पण ऐसा लिखते हैं। महाराज जी नाम लिख रहे थे लोग चर्चा करने लगे महाराज जी की ऐसा ऐसा है पूरे भेद को कलंकित कर रहा है महाराज जी ने हाथ जोड़े और बोले भक्त का सिद्धांत है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 अरे इसकी ये तो बड़ा भारी गुण है इसमें इतना आसक्त है चिंतामणि में ये आसक्ति यदि मेरे मंगलमय स्वरूप में हो जाए तब तो न ये कितना उच्च कोचिका प्रेमी भक्त बनेगा और कितने जीवों का मार्गदर्शन करेगा कितने जीवों को प्रेम प्रदान करेगा ठाकुर जी ने विदा कर दी सर्वत्र भगवान के वैशिष्ट का अनुभव करे भगवान की विभूतियों का अनुभव करें। ऐसा समझना चाहिए कि वह भगवान के ही अंश से प्रकट है या भगवत रूप ही है ऐसा मानकर वंदन करें। अथवा अर्जुन बहुत अधिक कहने से क्या प्रयोजन है यह संपूर्ण जगत मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुआ है इसलिए मेरा ही स्वरूप है मैं एक अंश से जगत के रूप में स्थित हूँ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 सचरा चरम कहीं जाने की जरूरत नहीं है यही खड़े खड़े सारे विराट ब्रह्मांड का अनुभव मुझ परमात्मा में ही कर लो मेरे स्वरूप में मेरे श्री अंग में ही सारे विराट ब्रह्मांड का दर्शन कर लो किंतु इन नेत्रों से वह तक तुम नहीं देख पाओगे इसलिए न तुम शक्ति से दृष्टुम अने नव स्व चक्षुषा दिव्यम ददाते चक्षु पश्चिमी अपने दिव्य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 अर्जुन के भावों में अपने भाव का सम्मेलन कराते हुए हम लोग भी भगवान का सवन करें अर्जुन उवाच पश्या सर्वा तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांड मीशम कमला सनस्थ मृषिश्च सर्वा नुर्गा दिव्यान अनेक बाहू दर वक्त पश्यामि पशा नम ना मध्यम न पुनस्तवादी पश्या विश्वस्वूप कि गदीन चक्रिण तेजो सर्वतो सर्वो पश्यामि पश्या ुर्निक्ष समंता दीप्ता नलार्कुतिम परमं परेत स्वस्त विश्व परं निधनमय शाश्वत धर्मगोप्ता सनासन स्वरषो मे अना मध्यामी अनंत बाहू शशि सूर्य नेत्र पशा तां दीप्त होता सक्रेजताजा विश्वद्वापृथिव्योम्तर हि व्याप्त नीश्च सृष्वाद्भुत रूप मुग्रेद लोकत्रयं प्रव्यथित महात्म अमी तां सुरशंगा विशंती कैचिभीतांजलो गृण्यु्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तंती तां सुकलाद्रादि बशबू चाध्या विश्व स्व मरत्म गंधर्वयक्षा सुधसा वीक्षंतेस्मता से महत् बहुवक्ने महाबाहो बहुबाद बहुदर बहुद्राक बहु बहु दृष्ट् लोकाथिता था नवस्पृश्तनेकववर्णम व्यात्ता निति विशालेत्र दृष्ट् ही तां प्रव्यथिता धृतिम न विंदा लभे लृतिम न विंदम शमं विष्णु दशा कराला तो ते मुखा दृष्ट काल दिशो न जाने न लभे शर्म प्रसिद देशगन्नीस अमी पा धर्त राष्ट्रीय पुत्र सर्वे सहैवा वन पाल ो द्रोण सूतपुत्रस्तथा सौ सहास्मदीयरपोध मुख्य वक्वरा भयानका केचि विलग्ना दशना सन्दृश्यूर्णतमांग नदीना बहबेगा समुद्रेवामुखा ब्रुव तथा तवा नरलोक वीरा यथा वक्ज्वल यहादीतलनम् पतंगा विशंति नाशा समृद्धवेगा तथा नाशा विशं लोका स्राणी समृधवेगा्रसम सलोका वदनैर्जल्भ्दी तेजो भीरापूय जगत्समग्रवग्रा प्रसपन्द विष्णु आख्या आख्या को भवान उग्र रूप नमो सुते देवर प्रसिद विज्ञा तुम इच्छा भवंत माध्यम नहीं भगवान ऐसी अंतिम में स्तुति करते करते अर्जुन ने पूछ लिया कि भगवान आप उग्र रूप वाले कौन है देवो में श्रेष्ठ आपको बार बार नमस्कार है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 स्थाने ऋषि के श वक्कीर्तिया जगत्ज्य रक्षा से दुशो ध्रवंसीे नवश्य सज्ज संगा कस्मा नवेर महात्म गरीयसे ब्रह्मणेद अनंतवे स जगन्नीवासम्क्षर सत्म तत्परमे पुष पुराण स्वस्थ विश्व परं निधनम वेत्ता से वेद धाम ततम विश्व मनंप वायुरीयमग निर्वर्ण शजापतिम नमो नमस्ते सुसहस्र कृत्ता पुनस् नमो नमस्ते हजारों बार प्रणा है बारंबार आपको प्रणाम नमः नम पुरातस्ते नमो सुवत अन वीरिया मृति विक्रमस्व सो तिश सखेति मसवम यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखे अजानता महिमा स वेदम मैया प्रमात्णये ना यहांस विहारश्यासन भोजनसु हे हे कवाप्यच्युत तत्व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 तीनों लोकों में आपकी समता करने वाला कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है इसलिए तस्मात् प्रणम्या प्रणिधाय कायम प्रसाद तामहेश मीडियम पितेव पुत्र सखेव सख्यु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 न क्रिया न तपोभि एवं रूप शक्य अहम नृलो के दृष्टुम तदन्य प्रवीर किसी साधन के अधीन मेरा इस प्रकार के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं है अर्जुन बोले अप्रभु आपका द्वारकाधीश स्वरूप का दर्शन करके अब मैं प्रकृति हूँ नहीं तो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 अंतिम बात समझ लो और फिर निश्चिंत तो हो जाओ निर्वैर हो जाओ शांत तो हो जाओ मत कर्म मत्कर्म मत पर मद्क्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेष् यमे की पांडव हे अर्जुन जो पुरुष संपूर्ण कर्तव्य कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करता है मेरा प्राण, मेरा भक्त है समस्त प्रकार की आसक्तियों को जोश से रहते है किसी प्राणी के प्रति वैर बुद्धि उसके चित्र में नहीं है ऐसे भक्तिमान पुरुष निश्चित ही मुझे ही प्राप्त होते हैं, वे संसार चक्र में भटकते नहीं है यह विश्वप दर्शन नामक ग्यारहवा अध्याय भगवान के चरण कमलों में निवेदित है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 प्रगाढ़ भजन के भाव को स्वीकार करके मेरे मंगलमय नागनु गुण लीला का आश्रय लेते हैं वे युक्त तमाह मता वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपास श्रद्धया पर मे युक्त तमाम मता सबसे पहले भगवान अपने प्रेमी अनुरागी भक्तों को ही श्रेष्ठ बता रहे हैं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 इसलिए हे अर्जुन मैं मन आधत्म निवेश मैं संस मुझमे ही अपने मन को समर्पित कर दो बुद्धि को भी मेरे चरणों में ही अर्पित कर दो और जब मन बुद्धि मुझ में समर्पित हो जाएंगे तो तुम सदा सर्वदा मुझमे ही स्थित रहोगे अर्जन मुझ में ही स्थित रहोगे रहो तो फिर मुझे ही प्राप्त करोगे इसमें कोई संदेह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 लेकिन जनक जी के जैसा जीवन हमारा बन जाए तब न हम निष्काम कर्म योग के अधिकारी हो वो भी पात्रता हमारे में नहीं दिखाई पड़ती तब तीसरा है भक्ति योग भक्त की भी भक्तियोग को लोग कहते बहुत सरल है कहो भगती पथ कवन प्रयासा है जोग नमक जप व्रत उपवासा बड़ी महिमा भक्ति की बड़ी सहज सरलता का वर्णन करते है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 न भक्ति माँ स्वचरणारिंदे अति चनो नन्य गति शरण्यम स्वूलम शरणम प्रपज्य अब किसी में तुम्हारी पात्रता नहीं है तो फिर तो फिर क्यों बेकार चक्कर में पड़े हो फिर तो तुम्हारे कल्याण का कोई साधन ही नहीं बचा अब ध्यान दें जो बात हम कहना चाहते हैं जो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीनों में ऐसी किसी साधन में जिसकी अधिकारिता सिद्ध नहीं हो पा रही है वह साधक भी स्वाद आवे या न आवे मन लगे या न लगे केवल जिहवा से राम राम करे करता रहे, करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे तो बिना बुलाए अपने आप भक्ति योग आ जाएगा जिस क्षण नाम का स्वाद मिल जाएगा फिर अहरनिश अखंड तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से